रामकृष्ण लीला प्रसंग भैरवी ब्राह्मणी का आगमन। श्री रामकृष्ण होकर उन्हें देखते ही भैरवी आनंद तथा विस्मय से अधीर हो गई और सहसा सजल नेत्र से कह उठी बाबा तुम यहां हो यह जानकर कि तुम गंगा तट पर रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता लगा श्री रामकृष्ण देव ने पूछा माँ मेरी बात तुम्हें कैसे भी विदित हुई भैरवी बोली तुम तीन व्यक्तियों से मुझे मिलना था जब आज श्री जगदम्बा की कृपा से पहले ही मुझको विदित हो गई थी दो व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में पहले ही भेंट हो गई है आज यहाँ पर तुमसे भी भेंट हो गई जब श्री रामकृष्ण देव भैरवी के निकट बैठकर बालक जिस प्रकार आनंदित हो अपने मन की बातें जननी के समक्ष व्यक्त करता है ठीक उसी प्रकार अपने अलौकिक दर्शन ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप होना गात्रदाह नींद न आना शारीरिक विकार आदि नित्य प्रति की बातों को उनसे बतलाते हुए बारंबार यह पूछने लगे यह बताओ कि मुझे इस प्रकार क्यों होता रहता है क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूं जगदम्बा को हृदय से पुकारने के कारण क्या वास्तव में मुझे कठिन रोग हो गया है भैरवी उनके बातों को सुनती हुई कभी जननी की तरह उत्तेजित कभी उल्लसित तथा कभी करुणार्ध हो उनको सांत्वना देने के निमित्त बारंबार कहने लगी बाबा कौन तुम्हें पागल कहता है यह तुम्हारा पागलपन नहीं है तुम्हारे भीतर महाभाव का उदय हुआ है इसलिए तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है क्या इस अवस्था को किसी के लिए समझना संभव है इसलिए लोग मनमानी बातें कहते रहते हैं ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु की यह बात भक्त शास्त्र में विद्यमान है मेरे पास वे सब पोथियां हैं उनमें से मैं तुम्हें यह बतलाऊंगी कि जिन लोगों ने ईश्वर को हृदय से पुकारा है उन सभी की ऐसी अवस्थाएं हुई है भैरवी ब्राह्मणी तथा अपने मामा जी को इस प्रकार सन्निकट आत्मीय की तरह वार्तालाप करते हुए देखकर हृदय के विस्मय की सीमा न रही इस प्रकार बड़े आनंद में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलंब हुआ जानकर श्री रामकृष्ण देव ने देवी की का प्रसादी फल मूल मक्खन मिश्री आदि भैरवी ब्राह्मणी को जनपान के लिए दिया साथ ही यह जानकर कि मातृभाव संपन्ना ब्राह्मणी पुत्र स्वरूप उनको पहले भोजन कराए बिना जलपान करना नहीं चाहती है उन्होंने उनमें से कुछ अंश स्वयं ग्रहण किया देवदर्शन तथा जलपान करने के पश्चात ब्राह्मणी अपने गले में लटकी हुई श्री रघुवीर शिला के भोग के निमित्त भंडार से भिक्षा स्वरूप आटा चावल आदि लाकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाने लगी रसोई बन जाने के बाद श्री रघुवीर के सम्मुख उन सामग्रियों को रखकर ब्राह्मणी ने भोग लगाया तथा अपने इष्ट देव का चिंतन करती हुई गहरे ध्यान में निमग्न हो अभूतपूर्व दर्शन प्राप्त कर वे समाधि मग्न हो गई उनका ज्ञान विलुप्त हो गया, दोनों नेत्रों से प्रेमाश्र धारा बहने लगी उस समय इधर श्री राम कृष्ण देव आकृष्ट होकर दशा में सहसा वहां उपस्थित हुए तथा दैवी शक्तिवश पूर्ण पूर्णाविष्ट हो ब्राह्मणी द्वारा निवेदित उन खाद्य वस्तुओं को भोजन करने लगे तदनंतर चेतना प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मणी की जब आंखें खुली तथा बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट विष्ट श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण के साथ अपने दर्शन का सादृश्य देखकर वे रोमांचित हो उठी तदनंतर श्री कृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई तथा अपने आचरण के लिए क्षुब्ध होकर ब्राह्मणी से वे कहने लगे पता नहीं आत्मविहवल होकर मैं इस प्रकार के आचरण क्यों कर बैठता हूं ब्राह्मणी तब की तरह उन्हें धीरज देती हुई बोली बाबा कोई बात नहीं है यह कार्य तुमने नहीं किया है तुम्हारे अंदर जो विराजमान है उन्होंने ही किया है ध्यान में निमग्न होकर मैंने जो देखा है उससे मुझे यह निश्चय हुआ है कि किसने ऐसा किया है और इसका कारण क्या है मैं यह भी जान गई हूँ कि अब मेरे लिए पहले की तरह बाह्य पूजन की आवश्यकता नहीं है इतने दिनों के बाद मेरा पूजन सार्थक हुआ है यह कहकर किसी प्रकार का संशय किए बिना ब्राह्मणी ने अवशिष्ट खाद्य सामग्री को देवता का प्रसाद समझकर ग्रहण किया एवं श्री राम कृष्ण देव की शरीर तथा मन में अधिष्ठित श्री रघुवीर का जागृत दर्शन प्राप्त कर प्रेमार्द्र हो अस्त्रमोचन करती हुई अपनी इस दीर्घ से पूजित श्री रघुवीर शिला को गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया श्री राम कृष्ण देव एवं ब्राह्मणी में परस्पर प्राथमिक दर्शनकालीन प्रीति एवं आकर्षण दिनों दिन वर्धित होने लगा श्री राम कृष्ण देव के प्रति अत्यंत स्नेह संपन्ना मुग्ध हृदय संयासिन दक्षिणेश्वर में ही रह गई आध्यात्मिक वार्तालाप में में मग्न रहने के कारण दोनों में से किसी को भी समय का भान नहीं रहा अपने आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्था संबंधी रहस्यों को अकपट भाव से कहकर श्री रामकृष्ण देव नित्य प्रति नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे एवं भैरवी तंत्र शास्त्र से उनका समाधान कर एवं ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से अवतार पुरुषों की देह तथा मन में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं भक्ति ग्रंथों से उन विषयों को सुनकर सुनाकर उनके संशयों को छिन्न करने लगी इस प्रकार कुछ दिन पंचवटी में दिव्यानंद की धारा प्रवाहित होती रही